शत के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड की बारहवीं कंडिका का विचार हम लोग कर रहे हैं इस कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है मूल में त्रय आवसथा यहां तक के ग्रंथ का रूप जो भाष्य है उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं त्रय स्वप्ना यह जो मूल में वाक्य है इसकी व्याख्या चल रही है तो इसमें तीन आवसथ यानी क्रीड़ा स्थान बताए गए थे कार्यक्रम संघात में मूर्धा द्वारा प्रविष्ट हुए जीव रूप से ईश्वर के जीव रूप से प्रविष्ट हुआ ईश्वर और अब उसमें औपाधिक संसारित्व तो दिखाने के लिए बताया जा रहा है कि जीव रूप ईश्वर के तीन आवशत हैं यानी क्रीड़ा स्थान है जागृत में बताया गया दक्षिण नेत्रगोलक स्वप्न में कंठांतरगत मन रूपगोलक और मन ये एक आवशत बताया गया और सुसुप्ती अवस्था में हृदय अवच्छिन्न भूता का स्वरूप एक आवशत बताया गया इस प्रकार ये तीन आवशत यानी क्रीड़ा स्थान बताकर के पक्षांतर आवसत पदार्थ के विषय में ही बताते हुए ये कहा कि एक आवसत है पित्री शरीर, दूसरा आवसत है मातृ गर्भाशय और तीसरा आवसत है वर्तमान में जिस कार्यक्रम संघात में तादाद में अभिमान करके रह रहा है वह वर्तमान शरीर ये तीसरा अवसर माना जाएगा यहां तक की भाष्य में तथा टीका में हम लोग चर्चा कर चुके हैं अब भाष्य में जो त्रय स्वप्ना इत्यादि वाक्य है इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए टीका में पित्री शरीरम इति इस प्रतीक के बाद में टीका है त्रय स्वप्ना इत्यादि का अवतरण ननु आत्मा वा इति इति अद्वितीयत्वेन योग न नु आत्माईद्वतीय कथमावस्य आवसथा मृषा पर्थ क्याग्रहचिन्न पारमार्थिका पारिका ऐसे लिखा दूसरे पुस्तक में भी ठीक नहीं है। तो न पारमार्थिका इति पार्तीय इति स्वप्न उतव्याच इति उक्तम यहाँ पर भी उक्तम ऐसा हुआ ना वो आ, आकार होना चाहिए उकार के जगह उत्तम और तदवे आचष्टे यानी त्रय स्वप्ना वाक्य इसी आशंका का निराकरण करने के लिए मूल में बताया है और उस वाक्य की व्याख्या भाष्यकार भगवान त्रय स्वप्ना जागृत इत्यादि से कर रहे हैं यह अर्थ निकलेगा शंका क्या है तो कहते हैं ननु यानी आशंका है कौन सी तो ऐतरेय उपनिषद के उपक्रम में आत्मा वा एक इति वेक अद्वितीय ऊपर से जोड़ देना आत्मन तो रूप से किसको बताया गया आत्मा को तो आत्मा वा वक अग्र आसी नान्य किंचन मिषद इत्यादि वाक्य के द्वारा रूपेन उक्त जो आत्म, आत्म तत्व है आत्म स्वरूप है उसमें कथम आवसथ योग तो आवसथ योग का मतलब है आवसत का संबंध और आवसत का अर्थ है क्रीड़ा स्थान अरे क्रीड़ा स्थान ये है कार्यक्रम संघात के धर्म कार्यक्रम संगातान तपाती तो है ना तो अनात्म वस्तुएं ये हुई अनात्म वस्तुओं के साथ परमार्थत तो अद्वितीय ब्रह्म का कैसे संबंध बनेगा ये शंका हुई इसका उत्तर जिस अभिप्राय से देने के लिए वाक्य लिखा है वो अभिप्राय बताया टीकाकार ने आशंके के बाद में कि आवसथान मृषात्वात ये त्रय आवस्था इत्यादि वेदांत वाक्य का अभिप्राय है कि आवसथा नाम मृषात्वात जो क्रीड़ा स्थान है दक्षिण नेत्र गोलक कंठांतरगत मन और रवचिन्न भूताकाश ये तीनों के तीनों मृषा है भौतिक होने से भू यानी अनात्म वस्तु होने से तो आवसथा नाम मृषात् तो न पारमार्थिक अद्वितीयत्वा योग इसलिए इनका पारमार्थिक अद्वितीय रूप न उक्त जो आत्मवस्तु है उसके साथ अयोग न ऐसे लगाना पड़ेगा और नहीं तो अद्वितीयत्व ये दीर्घ न होकर के त्वे तो अ तीन प्रकार हो सकते हैं पारमार्थिको द्वितीयत्व अयोग यानी पारमार्थिक अद्वितीयत्व का अयोग नहीं है अयोग शब्द का अर्थ है असंभव तो पारमार्थिक जो आत्मा का अद्वितीयत्व है वह असंभव नहीं है का मतलब संभव ही है जो पाठ है उसके अनुसार ऐसा अर्थ निकलेगा और ही बताना है पूर्व पक्षी ने अद्वितीय आत्मा के साथ आवसतों का जो योग असंभव की शंका की है कथम शब्द असंभव अर्थ में है कि योग संभव नहीं है योग यानी संबंध वो संभव नहीं है आत्मानत्मा के संबंध के असंभव की शंका हुई तो दिखाना पड़ेगा आत्मान आत्मा का संबंध हो सकता है और पारमार्थिक अद्वितीयत्व की कोई हानि भी नहीं होगी ये दिखाना पड़ेगा ना तो यही यहां पर बता रहे हैं कि आवसथाना मृषात्वात आवसत मृषा है आत्मा जो अद्वितीयत्व अद्वितीय रूप उत है वो पारमार्थिक है तो पा। आत्मा में अद्वितीयत्व पारमार्थिक है वो जो पारमार्थिक आत्मा का अद्वितीयत्व है उसके साथ मृषा आवसतों का यदि योग होता भी है आत्मा के साथ तो पारमार्थिक तो, अद्वितीयत्व तो असंभव नहीं होगा संभव ही होगा उपपन्न ही होगा अनुपपन्न नहीं होगा अयोग का अर्थ अनुपत्ति करिए तो न अनुपपत्ति का निकलेगा उपपत्ति एवं तो पारमार्थिक अद्वितीयत्व की तो सिद्धि होगी क्योंकि कल्पित भिन्न भिन्न दो सत्ताक पदार्थों का यदि आपस में संबंध दिखता है तो वह संबंध मानना पड़ेगा कल्पित ही तो कल्पित संबंध को लेकर के कल्पित द्वैत को लेकर के नहीं होगा पारमार्थिक अद्वितीयत्व असंभव अनुपन्न नहीं होगा उपपन्न नहीं होगा इति वक्तुम इसी को बताने के लिए त्रय स्वप्ना इति उक्तम उत्तम ऐसा होना चाहिए त्रय इति उक्तम। तो त्रय स्वप्ना यह वाक्य मूल में बताया गया है और तदवे आचृष्ट यानी मूल के त्रय स्वप्ना इस वाक्य का व्याख्यान भाष्यकार भगवान करते हैं त्रय स्वप्ना जागर स्वप्न इत्यादि से अब भाष्य में देखिए त्रय स्वप्ना जाग्रत स्वप्न सुसुप्त्याख्या तो जाग्रत स्वप्न तथा सुसुप्ति नामक तीन स्वप्न के तरह स्वप्न है इसमें से जाग्रत तो और सुसुप्ति ये स्वप्न के तरह स्वप्न है और स्वप्न तो स्वप्न ही है स्वप्न शब्द का प्रयोग जागृत में और सुसूपति में होगा वो गौन प्रयोग होगा स्वप्न में मुख्य प्रयोग है गौन प्रयोग होता है मुख्यार्थ गुणों को अन्य पदार्थ में देख करके उस अन्य पदार्थ के लिए जो शब्द प्रयोग हो रहा है उसे गौण कहा जाता है तो स्वप्न तो मुख्य ही है मुख्य पदार्थ है स्वप्न शब्द का अर्थ है जो प्रसिद्ध स्वप्न और उसका उसमें रहने वाले जो गुण है वो जागृत और स्वप्न में दिखेंगे यदि तो जागृत और स्वप्न भी गौण जागृत और सुसुप्त भी गौण स्वप्न कहलाएंगे ये होगा ना इसलिए यहां पर कहते हैं कि जाग्रत स्वप्न सुसुप व्याख्या त्रय स्वप्न और ये जाग्रत आदि को उपलक्षण समझना यह जाग्रत आदि तो धर्म है ना अवस्थाएं होने से जाग्रत भी अवस्था है तो यह अवस्था जिसकी है उसको कहा जाएगा अवस्थी स्वप्न भी अवस्था है सुसुप्ति भी अवस्था है अवस्था एक धर्म रूप होता है अवस्था को धर्म कोटि में लिया जाता आश्रित कोटि में लिया जाता है और इनका आश्रय कौन होगा तो इनका आश्रय होगा अनात्मा कार्यक्रम संघाती वो जो तीन बताए गए थे दक्षिण नेत्र गोलक वो भी अनात्मा है और कंठांतर्गत मन वो भी अनात्मा है स्वप्न का स्वप्न का अवस्थी और सुसुप्ति अवस्था का अवस्थी बताया गया था रधे अवच्छिन्न भूताकाशपो वो भी अनात्मा ही है भूत होने से और आत्मा जो है वो तो चे चिदानंद स्वरूप इनसे अलग है और ये तीनों अवस्थाएं जिनकी हैं, उनको भी उपलक्षण विधया यहां पर लेना वो तीन शरीरों को भी तीन शरीर जो बताए गए थे आवश्यक पदार्थ के रूप में पित्री शरीर गर्भाशय और स्वयं का शरीर इनको भी ओ अवस्था शब्द से उपलक्षित के रूप में ले लेना उपलक्षण करके तो ये जो भी अवस्था पदार्थ है चाहे उसको दक्षिण नेत्र गोलकादि रूप मान लो या पित्री शरीर मातृ गर्भाशय एवं स्वयं के शरीर रूप मान लो ये सब के सब अनात्म रूप हैं यही आवश्यक पदार्थ बताए है और छये यहां पर त्रय आवस्था में जागृत स्वप्न सुसुप्ति आख्या तो इन जागृत स्वप्न सुसुप्ति पद को उपलक्षण समझना पक्षांतर में बताए गए जो तीन शरीर हैं आवश्यक पदार्थ के रूप में उनका उपलक्षण है ये जागृत आदि इसलिए टीका में टीकाकार लिखते हैं कि स्वप्न तुल्या पहले तो त्रय स्वप्ना में स्वप्न स्वप्न पद का अर्थ कर दिया स्वप्न तुल्या सभी के सभी स्वप्न पद का मुख्य अर्थ नहीं है जागृत और स्वप्न ये है स्वप्न तुल्य ऐसे पितृशरीर मातृ गर्भाषय और स्वयं का शरीर ये भी स्वप्न तुल्य है आगे कहते हैं कि जाग्रत इति जागृत शरीर त्रयंच इत्यपि द्रष्टव्यम तो जाग्रत स्वप्न इत्यादि को तो उपलक्षण मान करके पितादि शरीर त्रय को भी पक्षांतर में बताए गए आवश्यक पदार्थ के रूप में जो पित्रादि शरीर त्रय हैं उनको भी स्वप्न तुल्य ही समझना ये यहां पर कहा गया कि पित्रादि शरीर त्रच स्वप्ना ये वो ऐसा लगाना तो वे भी स्वप्न ही हैं का मतलब स्वप्न तुल्य है अब ननु जागृतम प्रबोध रूपत्वाद न स्वप्न इत्यादि से जो एक अलग शंका की जा रही है उसका उतरण है टीका में तेजाम स्वप्न तुल्यम इति शंकते ननु इति नेश यानी जागृत नाम जागृत सुसुप्ति और ओपित्री शरीर आदि तीन शरीर ये पांच लेने इनमें स्वप्न तुल्यत्व नहीं है ये शंका की जा रही है कि तेषाम ये सर्व नाम जागृदादि पांच का बोधक है और इन जागृद आदि पांचों में स्वप्न तुल्यता नहीं है तेषाम स्वप्न तुल्यत्व नास्ति। इतिशंकते इस प्रकार की आशंका मूल में भाष्य में आ रही है कि ननु जागृतम प्रबोध रूपत्वात न स्वप्न तो जाग्रत तो प्रबोध रूप होने से जाग्रत को स्वप्न नहीं कहा जा सकता उसमें तो ऐ्रिय ज्ञान हो रहा है ना अलग अलग इंद्रियों से अपने अपने विषयों का ग्रहण हो रहा है इसलिए जागृत पद का पदार्थ का लक्षण बताते हुए पंचदशी में कहा गया इंद्रिय अर्थ ग्रहणम जागृतम इंद्रियों से विषयों का ग्रहण जिस अवस्था में होता है उसे कहा जाता है जागृत अवस्था स्वप्न में चक्षरादि जो व्यावहारिक इंद्रिया है जागृत अवस्था की वे तो निर्व्यापार रहती है और मन से ही वासना में कार्यक्रम संघात निष्पन्न होता है और मन से ही वो साक्षी वेद्य है ना स्वप्न और साक्षी के लिए इंद्रिय की जरूरत नहीं है इसलिए इंद्रिय ग्राह्य स्वप्न गत विषय नहीं है बाह्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं है इसलिए और जाग्रत का लक्षण तो है इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागृत इंद्रियों से उनके अपने अपने विषयों की उपलब्धि जिस अवस्था में हो रही है वो अवस्था जागृत अवस्था इसलिए जाग्रत को प्रबोध रूप माना गया है न कि स्वप्न इसलिए कहा कि जागृतम न प्रबोध नु जागृतम प्रबोध रूपत्वात न स्वप्न न स्वप्ने ये प्रतिज्ञा है यानी जाग्रत में स्वप्न तुल्यत्व तो नहीं है प्रबोध रूपत्व तो होने से ये हेतु है प्रबोध रूपत्वात जागृतम पक्ष है और स्वप्न तुल्यत्व अभाव साध्य है प्रबोध रूपत्वात हेतु है अनुमान बताया न पूर्व युक्ति नुक्ति <coughs> इसका सामान से किया जा रहा शंका का परिहार इत्यादि की अवतरण टीका है शरीर अरीरत्रपलक्ष तत्प्रबोधस प्रबोधतुल्य स्वप्न तो अत्रापि नोअराने इस जागृत प्रबोध रूपवात् न स्वप्न ये जो शंका वाक्य है इस शंका वाक्य में जागृत शब्द से पित्री शरीरादि को उपलक्षण विधया ग्रहण करना जागृत शब्द से ही बाकी चार को लेना चार कोण एक सुसुप्ती अवस्था और तीन शरीर जो पक्षांतर में आवश्यक पदार्थ के रूप में बताए गए इसलिए जागृतम शब्द पांच को बताएगा स्वशक्ति से तो बताएगा जागृत अवस्था को और उपलक्षण विधया बताएगा बाकी चार को तीन शरीर ये पित्री शरीर गर्भाशय और स्वयं का शरीर और सुसुप्ति को भी उपलक्षण विधेयक बताएगा इसलिए यहां पर कहा कि अत्र शरीर त्रयम उपलक्षितम तो शरीर त्रय को उपलक्षित यहां पर भी करना क्यों तो कहते इसलिए कि तत्प्रबोधस्य स्वप्न प्रबोध तो ये जो पित्री शरीर है मातृ गर्भाशय है, है और स्वयं का शरीर है इनमें भी यानी इनके ज्ञान में भी क्या है स्वप्न तुल्यत्व है इनका ज्ञान भी स्वप्न ज्ञान के तरह ही है तो तत्प्रबोधस्य इसमें शब्द से लिया गया पितृशरीदि सब पांचों के पांचों और इन पांचों आवशो में स्वप्न तुल्य स्वप्न शौप, प्रबोध तुल्यत्व विद्यमान होने से पांचों के ज्ञान में तो तत्प्रबोधस्य ने पितृशरीदि पंचक प्रबोधस्य स्वप्न प्रबोध तुल्यवात स्वप्नत्व एवं तो तत्प्रबोधस स्वप्नत्म एव ये प्रतिज्ञा वाक्य होगा और हेतु वाक्य होगा स्वप्न प्रबोध तुल्यवाद हेतु वाक्य है तो स्वप्न प्रबोध जैसा है ऐसा ही पितृ शरीरादि का प्रबोध भी है जागृत अवस्था के पदार्थों का भी बोध स्वप्न बोध के तरह ही है इस अभिप्राय से न एवं ये निषेध किया एवं न का मतलब जागृत को स्वप्न तुल्य नहीं है ऐसा नहीं कह सकते जागृत भी स्वप्न तुल्य ही है और जागृत से उपलक्षित बाकी सब चारों भी आगे हैं स्वप्न एव ये नहीं वम ने वा तो इनमें स्वप्न तुल्यो का निषेध किया तो यदि स्वप्न तुल्य नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हो तो फिर क्या है स्वप्न तुल्य नहीं है तो कहते स्वप्न एव यानी स्वप्न तुल्य ही हैं ये पांचों के पांचों इनको स्वप्न तुल्य ही माना जाएगा गया? हाँ। भाष्य में मूल भाष्य में था स्वप्न एवं अब कथम इसका अवतरण है टीका में ये तो सूत्र रूप से शंका का परिहार और स्वप्न तुल्यता ही इनमें है में ये बताया गया ना नैवम स्वप्न एवं वा इतने वाक्य से मात्र ये सूत्र वाक्य है इसी का विस्तार करने के लिए कथम इत्यादि से पहले प्रश्न किया जा रहा है कथम इसका उतरण है टीका में कि तथा प्रसिद्धि नास्ती इति तो तथा प्रसिद्धि नास्ती यानी जागृत प्रबोध में स्वप्न तुल्यत्व की प्रसिद्धि लोक में नहीं है इसलिए जागृतादि को स्वप्न तुल्य नहीं कहा जा सकता ये पूर्व पक्षी ने शंका की कथम इससे और कथम ये एक पदात्मक ही शंका है उसका उत्तर दिया जा रहा है परमार्थ स्वात्म प्रबोधा भावात् इत्यादि से इस कथम शब्द से की गई शंका का उत्तर कथम ने एक प्रकार से हेतु पूछा जब लोक में प्रसिद्धि नहीं है तो किस हेतु से आप जाग्रत आदि को स्वप्न तुल्य कह रहे हो इसमें कोई हेतु होना चाहिए ना तो हेतु बताते हैं परमार्थ स्वात्म प्रबोधा भावात् इत्यादि से तो भाष्य में देखिए स्वात्म परमार्थ स्वात्म प्रबोधा भावात स्वप्नवत असद वस्तु दर्शनाच तो ये कहा कि जागृतम स्वप्नवत ये जो बीच में स्वप्नवत पद है ना दो हेतु पंचमेंत पद के बीच में स्वप्नवत ये एक वी प्रत्यांत है ना तो ये प्रतिज्ञा वाक्य करिए पूर्व वाक्य से जागृतम पद को ले आइए तो जागृतम स्वप्नवत ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ और इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए दो हेतु वाक्य बताएं एक हेतु है परमार्थ स्वात्म प्रबोधा भावात और दूसरा हेतु है असद वस्तु तुल्यवाच्य तो असद वस्तु समान होने से और असद वस्तु विषयत्व स्वप्न ज्ञान में भी है जागृत ज्ञान में भी है स्वप्न प्रबोध जो होता है वह सत्य पदार्थ विषय नहीं होता जगते ही ज्ञात हो जाता है कि स्वप्न में जो भी दिखा वह मृषा था ये निश्चित हो जाता है ना ऐसे जागृत पदार्थ जो जागृत अवस्था में दिख रहे हैं जागृत द्वैत मात्र इसमें भी मृषात्व का निश्चय हो जाता है आ, परमार्थ जागृत होने पर परमार्थ प्रबोध हो जाए परमार्थ प्रबोध है अद्वैत ब्रह्म मैं हूं ऐसा साक्षात्कार अरे साक्षात्कार हो जाए तो व्यावहारिक द्वैत का हेतु जो अज्ञान तत्सहित तो निवृत्ति व्यावहारिक द्वैत की हो जाती है निबाद हो जाता है तो इसलिए जा, जाग्रत जगत एक प्रकार से स्वप्न जो अज्ञानी है उसके लिए भले ही स्वप्न से विलक्षण प्रतीत हो लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में स्वप्न प्रबोध में और जागृत प्रबोध में कोई अंतर नहीं है ज्ञानी की दृष्टि में दो ही सत्ताएं हैं प्रातिभाषिक और पारमार्थिक तो पारमार्थिक सत्ता वाला तो है अद्वैत और बाकी जागृत लो या स्वप्न लो या सुसुप्ति लो या पित्री शरीर लो गर्भाशय लो स्वयं का शरीर लो यानी चाहे अवस्थाएं लो या अवस्थी लो जागृत आदि अवस्था और जागृत आदि अवस्थाएं जिसकी हैं वो भी ले लो तो भी इनमें मृषात्व तो ही है प्रातिभाषिक सत्तावत्व तो ही है इसके दृष्टि में ज्ञानी की दृष्टि में एक तो असद वस्तु दर्शनात ये बताया गया असद वस्तु है मिथ्या वस्तु और तद ज्ञान रूप है ये स्वप्न प्रबोध भी और जागृत प्रबोध भी इसलिए इनको कहा जाएगा इनके प्रबोध को स्वप्न तुल्य ही और आगे कहते दूसरा एक हेतु बताया परमार्थ स्वात्म प्रबोधा भावाच्य तो परमार्थ स्वात्म प्रबोध ये है अद्वैत चिदानंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूं इसे कहा जाएगा स्वात्म परमार्थ स्वात्म प्रबोध पदार्थ चिदानंद रूप शिवो अहम शिवोह ये है ये अनुभूति परमार्थ स्वाप्न परमार्थ स्वात्म प्रबोध पदार्थ होगा और इस प्रबोध का अभाव स्वप्न में भी है स्वप्न में भी चिदानंद रूपस शिवो अहम शिवो अहम यह अनुभूति नहीं है और जागृत में और सुसुप्ति में भी नहीं है शरीर मातृगर्भाश गर्भाशय और ये जो स्वयं का शरीर है इनको भी नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा कि स्वात्म प्रबोधा भाव ये भी समानता स्वप्न की इन जागृद में रहेगी तो ये दो हेतु हो गए ना स्वात्म प्रबोध स्वप्न में भी नहीं है जागृद में भी नहीं है इसलिए परमार्थ स्वात्म प्रबोधा भाव एक हेतु और मिथ्या वस्तु ग्रहण वहां भी है मिथ्या वस्तु ग्रहण भी है तो इसलिए स्वप्न जैसा ही स्वप्न है जागृद भी ये जागृतम स्वप्न व तो इस प्रतिज्ञा वाक्य का निश्चा हेतुद्वय हुआ इसका व्याख्यान है थोड़ा टीका में इसे देखिए कथम के बाद में अविवेकि तथा प्रसिद्धि अभावेपि, अभावी विवेकिना तलक्षण जागृतम अथा भूतम एवं ब्रह्मस्वरूप तिरोधानात् अविद्यमान जगत प्रतीत प्रति प्रती तो ये कहते हैं अविवेकी नाम तथा प्रसिद्धि अभावेपि तो संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं अविवेकी विवेकी इनमें अविवेकी मनुष्यों को अविवेकी कौन है जिनको आत्मात्मव विवेक नहीं है शरीरादि से विलक्षण इनका साक्षीमय हूं जागृद आदि अवस्थाओं से विलक्षण अवस्थाओं से रहित जागृद अवस्था का साक्षी मैं हूं ऐसा बोध जिनको नहीं है वे अविवेकी और जागृदादि तथा शरीरादि से विलक्षण जागृद आदि अवस्थाएं और जागृत अवस्थाएं जिसकी हैं जिनकी हैं वे अवस्थी उन दोनों का भी दृष्टा साक्षी उनसे विलक्षण मैं हूं ऐसा निश्चय जिनको है वे हो गए विवेकी तो इस प्रकार ये अविवेकी के दृष्टि में तो शरीर आदि ही अपना स्वरूप समझता है शरीर आदि को और जागृत को अपनी अवस्थाएं समझता है भ्रांति से अज्ञानवशात अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होने से तो उनके दृष्टि में तो ये स्वप्न जैसा ही जागृत है यह नहीं होगा यानी यह विवेक नहीं रहेगा उनकी दृष्टि में ऐसा नहीं है लेकिन विवेकी के दृष्टि में तो ये स्वप्न का लक्षण जागृत में घटता है ते कहते हैं अविवेकी नाम तथा प्रसिद्ध भाव विवेकीना तलक्षण तल जागृतम स्वरूप ब्रह्मस्वरूपतिरोधा तो। आविद्यमान जगत तो कहते विवेकी के दृष्टि में तो तल लक्षणम यानी स्वप्न का जो लक्षण है वह जागृत में घट रहा है स्वप्न लक्षण से लक्षित जागृत अवस्था भी हो रही है इसलिए तल लक्षणम जागृतम अपी तो स्वप्न के लक्षण वाला जागृत भी है जागृत आवशद भी है तथा भूतम एवं इसलिए स्वप्न तुल्य ही है जिसमें स्वप्न का लक्षण घटेगा वो स्वप्न तुल्य हो जाएगा तो स्वरूप तिरोधाना तो स्वप्न तो में क्या होता है तो स्वरूप तिरोभूत रहता है ब्रह्म स्वरूप अभिव्यक्त नहीं होता है न स्वयं का तो स्वप्न ब्रह्म स्वप्न में स्वरूप तिरोधान है और जो अविद्यमान जगत है जिसकी कोई सत्ता नहीं है प्रतीति मात्र हो रही है ऐसा मृषा प्रातिभासिक सत्ता जिसकी है वास्तविक सत्ता नहीं है ऐसे जगत की प्रतीति होती है स्वप्न जगत की स्वप्न में ऐसे जागृत में भी अविवेकियों को स्वात्म ब्रह्म स्वरूप तिरोहित है और ये जो अविद्यमान जगत है यानी प्रातिभाषिक जगत है द्वैत जगत द्वैत उसकी प्रतीति हो रही है तो यही जो स्वप्न के गुण है ये दो एक तो स्वयं का स्वरूप तिरोहित होना वास्तविक स्वरूप पारमार्थिक स्वरूप और दूसरा अविद्यमान जगत का भान ये स्वप्न के धर्म है गुण है वे जागृत में भी दिख रहे हैं इसलिए जागृत को भी स्वप्न तुल्य कहा जाएगा ये यहां पर कहा कि अविवेकि तथा प्रसिद्ध्याभावेपि अभावी विवेकीना तलक्षण जागृतम अभी तथा का तथा है स्वप्न तुल्यम एव तो जागृत भी स्वप्न तुल्य है क्यों तो ब्रह्म स्वप्न लक्षण से युक्त जागृत भी होने से स्वप्न का क्या लक्षण है तो स्वप्न में स्वरूप तिरोहित रहता है अविद्यमान जगत का भान होता है वैसा ही जागृत में भी है स्वरूप तिरोहित है और अविद्यमान जगत का भान है अब अयम एवं आवसथ इत्यादि जो वाक्य हैं मूल भाष्य में इसको देखिए अयम एवं आवसत चक्षुर दक्षिणम प्रथम तो त्रय आवसथा बताया ना तीन आवशत है यानी क्रीड़ा स्थान है तो पहला क्रीडास्थान कौन है तो जागृत अवस्था में जीव का जहां विशेष रूप से अवस्थान माना गया दक्षिण नेत्र में, दक्षिण नेत्र गोलक वो है प्रथम क्रीड़ा स्थान प्रथम आवसथ ये भाष्कर भगवान कहते हैं कि अयम एव चक्षुर दक्षिणम, चक्षुर दक्षिणम से लेना दक्षिण नेत्र गोलक ये प्रथम आवसत है और मनो अंतरम द्वितीय आवसत शब्द का इधर भी अन्वय करना पूर्व वाक्य से तो द्वितीयम आव द्वितीय आवसत वो कौन है तो कंठांतर्गतम मन ऐसा लगाना कंठ कंठांतर्गत जो मन है वह द्वितीय आवसत है जहां पर फिर स्वप्न दर्शन होता है और हृदय आकाश तृतीय आवसत तो तृतीय आवशत हो जाएगा हृदय आकाश यानी हृदय अवच्छिन्न भूताकाश या हृदय आकाश शब्द से दर अधिकरण न्याय से परमात्मा नहीं लेना कहीं कहीं हृदय आकाश का अर्थ परमात्मा भी हुआ है लेकिन यहां भूताकाश लेना है क्योंकि आवसत पदार्थ के पदार्थ बताया जा रहा है और आवसत पदार्थ अनात्म धर्म है आत्म धर्म नहीं है अब अयम आवसथ इति कीर्तनम एव ये जो भाष्य वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार हाँ, इससे पहले मनो अंतरम द्वितीय इस वाक्य का अन्वय बताते हैं टीकाकार अंतर अयम क्या अंतरम यन मन तद्वितीय आवसत इति अन्वय अंतरम अने अंतर जो मन है किसके अंतर तो चार नंबर टिपने में टिप्पणी कार कहते हैं कंठांतरगतम जिसमें रह करके जीव स्वप्न देखता है वो कंठ कंठस्थ में रहता है स्वप्न अवस्था में इसलिए कंठांतरगतम मन यहां अंतरम मन शब्द से लेना तो अंतरम ऐसा पदच्छेद होगा और इति ऐसा अन्वय मनोतर इसका कर्ण नोच्यते ये अवतरण है टीका अयमा इति उक्ता इस भाष्य का अवतरण लिख रहे टीकाकार कि अयम आवसथ इत्यादि नोच्यते तो अयम वसत इत्यादि मूल वाक्य से तथा भाष्य में कोई पदार्थातर नहीं बताया गया है प्रासाद तो प्राद भूमिकावत ऊपरी स्थिता प्रदर्शन बाह्य भ्रांति इति आह उपरी इति प्रदर्शंते बाह्यवथ्रा तो ये कहते हैं कि अयम आवसत इस वाक्य के द्वारा कोई अर्थांतर नहीं बताया गया है अयम आवसत अयम आवशत आया है ना अपी तू यह वाक्य किस लिए फिर तो जैसे प्रासाद भूमिका होती है या बहुमंजिला विमारत के तो मंजिल होते हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक आवास होता है ना ऐसे इस कार्यक्रम इस शरीर को एक बहुमंजिली इमारत के तरह इमारत से लिया तीन मंजिला समझ लो उसमें सबसे ऊपर है नेत्रगोलक उसमें जागृत अवस्था में रहता है वो आवश्यक बताया है शरीर के अंदर ही और उसके नीचे है कंठांतर्गत मन उससे नीचे है हृदय भूत, छिन्न भूताकाश तो एक प्रकार से तीन मंजिला मकान के तरह ये मकान है और उसके ये तीन मंजिलें तीन आवश्यक पदार्थ के रूप में बताए गए हैं ऐसा क्यों तो कहते बाह्य जो आवश्यक है क्रीडा स्थान है उसका निराकरण करने के लिए जैसे कार्यक्रम संघात अभिमानी जो अज्ञानी जीव होते हैं वो शरीर को तो मैं समझ लेते हैं और जब उनको क्रीड़ा करना होता है क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट मैदान उनसे शरीर से बाहर है टेनिस खेलना है तो वो बाहर है ऐसे कोई बाहर ये आवशत शब्दित क्रीड़ा स्थान नहीं है अपितु ये समझे कि ये क्रिडा स्थान आवशत शब्द से बताए गए इस शरीर के अंदर ही है ऊपरी भाव से अवस्थित ऊपर नीचे अवस्थित ये यहां पर कह रहे हैं कि प्रसाद भूमिकावत उपरी अधोभावे न स्थिता एवं चक्षुरादयो चक्षुरादय से लेना गोलक जो बताए गए हैं आवश्यक पदार्थ के रूप में उन्हें अंगुल्यादिश्य निर्देश प्रतिपाद्य प्रदर्शनते अंगुली निर्देश करके दिखाया जा रहा है यानी ये ये तीन आवश्यक है ऐसा इसके लिए अयम आवशत है अयम आवशत है ये है। कोई जो उक्त तीन आवश्यत हैं, उनसे अलग अंतर आवस, आवस्थ, बताने के लिए नहीं तो इसलिए ये कहते हैं बाह्य आवसत भ्रांति निवारण शरीर के अंदर ही तीन आवश्यत बताए गए बाह्य विषय भ्रांति का निराकरण करने के लिए इस अभिप्राय से ये इति अयमावसथर्तनमेंसथ पर आत्म्भा वर्तमान विद्य दीर्घका प्रसुप्तः स्वाभाविक प्रबुद्य ते अनेक शत सहसत्र अनर्थ संपातज दुख उदगरा अभिघाता अनुभव ये, ये इतना वाक्य है और इसकी थोड़ी सी टीका भी है इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल